सब राम मनुष्य धरणी बसे दुरीला बहु करणी सब सवैरबपुरी मैं जान लाल चरित बिलोकर जन्म महोत्सव दे जाई वर्षताई ईष्टेव मम बालकनाम शोभाक सुखो किस काम दन निहारि निहारीफल करी लघु बाल सदु धरि हरिषंगा दे गं बाल चरित बबरंगा लड़काई जा जा फिर कहा संगठन करै य गिर उठा करिखाऊ सब्जी उठे हुए हैं काम क्रोधादी जिन उसमाई के रूप है अविद्याषी के कारण से तो है अविद्या के कारण से ही ये जो मानसिक विकार हैं और फिर संसार का चक्र है और उसमें आसक्तियां हैं और फिर दुख द्वेश नाना प्रकार के हैं भय चिंता उद्वेद नाना प्रकार के हैं वो भी सब के कारण से अविद्या के कारण से है फिर बताए इस माया विद्या माया सबका स्वामी परमात्मा है ईश्वर है वो ईश्वर क्या देव है सत्य तो समय माया वो मायापति है व ऐश्वर्य है ये भी पता वो परमात्मा तो कैसा सचिदानंद स्वरूप है निर्गुण निराकार है अनादि अनंत है पूर्ण है विद्यान धन है अनदन है सुखदास है ये सब उसके रक्षण जो है निर्गुण ब्रह्म के बता दिए फिर बताया वो ब्रह्म जो है वो अपने भक्तों के लिए सब रूप धारण करता है और भक्तों के क्लेश को हरण करता है उनको सुख देता है प्रसन्नता प्रदान करता है तो ये बताया कि परमात्मा से समस्त जगत की उत्पत्ति हुई और ये अविद्या माया भी उसी से उत्पन्न हुई लेकिन ये माया अपना कार्य अपने ढंग करती है माया का ये स्वभाव है ऐसी ही माया है अब उसमें ऐसा नहीं की परमात्मा ने ऐसी माया जानभूत करके रची है और उसके कारण इस प्रकार का संसार रचा है फिर लोगों को दुख दिया है ऐसा कुछ नहीं है वो तो परमात्मा की ही माया अपने आप ही इस प्रकार की दिक्कत की संरचना करती है और जीव भाव भी हो जाता है और जीवन में अहंकार भी आ जाता है और दुख के साथ भी उसी माया के अंतर्गत ये सब होते रहते है। हैं दृष्टान याद रखें कि जैसे मरुस्थल में कोई वर्ण मरीचिका उत्पन्न नहीं करता और न किसी को धोखे में डालता है कोई वो तो वहां एक नेचुरल फिनोमिना है अपने आप ही इस प्रकार के अंदर का जैसे बनती है और भ्रांति भी होती है ऐसे जगत भी बनता है जीव भाव भी उत्पन्न होता है तो जीवों को तो भ्रांति भी होती है और भ्रांत जीव जो वो संसार में इसी प्रकार अटकते रहते हैं दुखी भी होते रहते हैं लेकिन अगर ये जीव परमात्मा की तरफ उन्मुख हो और परमात्मा की कृपा उसे प्राप्त हो तो उसकी समस्या से वो हो सकता है जिसे मदस्थल में को पानी के लिए बटक रहा हो और अगर वहां का रहने वाला कोई व्यक्ति जो पहले से जानता है कि ये मदस्थल है यहाँ जल नहीं है तो उसको बता दे कि कहाँ तुम बटक हो, ये जंग है यहाँ पे जल तो, है, तो है नहीं है तो ऐसी करके यदि परमात्मा जो बता दे कि ये सब तुम जो अपने आप को जीव समझते हो नहीं हो तुम तो हमारे ही प्रतिबिंब हो हमारे ही रूप तो हो तुम्हें ये शब्द शांति में नहीं पढ़नी है उसको तो समझ में आ जाए ज्ञान इस प्रकार का हो जाए तो फिर जीव जो वो समस्त दुखों के बच भी जाए चाहे वो ज्ञान किसी आवे भगवान के लिए से, चाहे ज्ञान से आवे वो जैसे ज्ञान आवे और ज्ञान मिटे तो जो सब रहस्य दिखाई देने लगे तो फिर जैसा होता है एक इंद्रयाल की तरह से जादू जैसा चल रहा है माया का चलता भी रहे और जीव को कोई क्लेस नहीं सब दुखों ऐसी छुटकारा वस्ता हो जाए ये सब राह से जितना जितिए है एक बात में बता दिया और कहा जो भगवान जो है सगन रूप धारण करके भी यही कार्य करते हैं कि जीवों की माया का हरण करते हैं दुख दूर करते हैं और उनको सुख देते हैं और ज्ञानी लोग जो परमात्मा का ध्यान चिंतन करके उससे परमात्मा भाव को करते हैं ज्ञान उदय होता है तो उनके अंदर भी यही बात होती है जीवन की जो मुख्य समस्या है अविद्या के कारण उत्पन्न उसका अहंकार बस इसे याद रखें अवित्या माने जो अपना वास्तविक स्वरूप आत्मा परमात्मा का बोध है वो तो हुआ नहीं रहा नहीं उसके स्थान पर जो प्रतिबिंबित चैतन्य में चिताभाष में अहम वृत्ति उत्पन्न होती है उसके कारण जो अभिमान होता है तो बस वही व्यक्ति का बस वही सदुखों का कारण है इसलिए यदि अहंकार दूर हो तो बस उसकी सुस्थान मिल जाए शांति मिल जाए लेकिन अहंकार एक बहुत बड़ी समस्या है इस प्रकार के समस्या का कुछ जैसे कहते हैं कि देखो ये तो ऐसा है अहंकार कि बस यही तो माया है अहंकार यही तो मोह है जो ज्ञानियों पर चिता बहा रही अरे साधारण की बात तो बात ये बड़े बड़े ज्ञानी व्यक्तियों को भी अहंकार अभी सन्नारद जी की कथा सं बता दी सब ब्रह्मा जी की बता दी शंकर जी की बता दी जब ऐसे ऐसे देव महान देव सब तो सिर्फ अपर जीव के लिए खेमा फिर तो बाकी और लोग तो किस गिनती में उनको तो इस प्रकार का मोहत्पन्न होता है या अहंकार उत्पन्न होता है इसलिए तो ये कहे मुझे अहंकार नहीं मुझे इसका कोई अभिमान नहीं तो ये निरर्थक बातें हैं ये तो सब व्यक्ति का जब बात चलता है बस और कुछ नहीं है उसको तो विडम्बता पूर्वक भगवान के समय जाना चाहिए और अपने अहंकार को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना और भगवान को जब जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसके अहंकार को नष्ट करते हैं जब भगवान की बड़ी कृपा है दया है कर देते हैं अब वो जब देखते हैं कि जो व्यक्ति जो जीव भगवान के सामने है तब तो भगवान उसके अहंकार को दूर करते हैं अब अहंकार को दूर करना कोई साधारण खेल नहीं है अपने आप व्यक्ति को तो अहंकार समझ में नहीं आता और दूर नहीं कर पाता नाराज जी को अहंकार हो गया तो उन्हें कब में आया कि मेरे अंदर अहंकार हो गया है मुझे इसे दूर कर देना चाहिए शंकर जी ने संध्या दिया तो कौन मान लिया हुँ? अगर कोई कहेगी कि भाई तुमको अहंकार है इस अहंकार को दूर करो तो कहेंगे अच्छा ऐसी झूठी मूठी आरोप लगा तो हमारा मैं नहंकार है माने करेंगे अपने न तो स्वयं अपने आप को अहंकार दिखाई देता है और न दूसरा बतावे तो उसको मानने को भी तैयार नहीं ये अहंकार है तो मान लें उसको कभी इस अहंकार को भाई दूर कौन करे अब अहंकार के लिए फिर शास्त्र परीक्षा बता देते हैं यदि आपको कोई अपमान करता है तो दुख होता है तो आप उसी से अनुमान लगा लो अगर लगाना हो तो न लगाना हो तो कोई बात नहीं लगाना हो तो अनुमान लगा लो अहंकार है तभी तो दुख होता है। अगर कोई निंदा करता है और दुख होता है तो जान लो अहंकार है इसलिए होगा इस प्रकार की परीक्षाएं अहंकार में जब व्यक्ति को जो दुख होता है मैंने ये उदाहरण बताए किसी प्रकार से कोई हानि हो जाए कोई किसी और के कारण से दुख हो जाए तो जब दुख हो हो किसी भी प्रकार का दुख हो तो समझ लो इसके माना अहंकार जरूर है तभी ये दुख है अहंकार भी है अभिमान भी है ममत्व तो भी है आसक्ति भी है तभी दुख है मेरे तो दुख कहां से आ गया शास्त्री ये कहते हैं कि यदि अहंकार न हो अविद्या हो मोह न हो आसक्तियां न हो तो दुख का कोई कारण नहीं फिर तो कोई अपने अपने स्वरूप में ज्ञान स्वरूप आत्मा निश्चित है जो सच्चितांद स्वरूप आत्मा है तो भाई उसको दुख क्यों हो वहा, वहाँ दुखता कोई कार्य ही नहीं है वहाँ सुख का कोई, कोई प्रवेश ही नहीं है फिर दुख क्यों हो तो इसलिए दुख होता है तो विनम्रता पूर्वक अपनी भलाई के लिए स्वीकार कर लेना चाहिए अहंकार है अवश्य इसको दूर होना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करे की भगवान जो ये है अहंकार जरूर हो कृपा करो होगा तो भगवान मान लेंगे अगर कृपा करेंगे तो फिर ऑपरेशन होगा कहते हैं कि देखो जैसे की माँ के शराब सठिनती नहीं इस प्रकार ऐसी जब जगह ऑपरेशन होगा उसको और फिर आपको तकलीफ होगी लेकिन एक बार तकलीफ हो गयी और अहंकार मिल गया तो उसके बाद छुट्टी गई कार तो बार का चुकना बंद हो गया यहां वो नासू ठीक हो गया उसके बाद में वैसे जब तक थोड़ा खतरा अच्छी तो, तो, तो तकलीफ होती है और फिर जहां थोड़ा खत्म हो गया तो उस जगह को चाहे आप दबाओ अच्छुओं की सब भी क्या कोई तो धक्का भी लग जाए जोश भी लग जाए तो भी महासूस दर्द होने का सवाल है। जब तक अहंकार है तो व्यक्ति जहाँ आकर कोई कम ज्यादा बोल दे धीरे ऐसे बोल दे वैसे देख हर बात बात में दुख हो रहा है हर तो बात बात में ठस्का लग रहा है क्या हो रही है लेकिन जहाँ अहंकार समाप्त हो गया तो उसके बाद चाहे जो दुर्घार हो चाहे जैसे संसार करे चाहे जैसे बराबर है कुछ उसमें जो तक उससे कोई जो प्रभावित नहीं है फिर अपने आप में स्थित है, है, है तो ये सब घटनाएं दुर्घटनाएं बनना बिगड़ना उसको कोई किसी प्रकार के बाधित नहीं करता दुख तो के समस्त कारण समाप्त हो गया तो ये बड़ा अच्छा उदाहरण इस प्रकार का है ये जो है अहंकार क्या है ये बस जीव के लिए बस एक कैंसर है किसी को लिए किसी को दुख इसको लिए जो सारे जीवन जीता है और दुखी होता रहता है अध्यात्म विद्या क्या है अंति ज्ञान क्या है बस इसी इसी बीमारी को दूर करने का उपचार है बस जहाँ ये दूर हो जाए सब श्रम शांति वही गति मुक्त है वही गति ज्ञानी है वही देखिए परम को प्राप्त हो गया है जो इस मोह से इस अज्ञान से छूट गया तो अब ये तो यहां तक की जो तो बात है रास्ते इतनी बात की सिद्धांत की बात बता दी अब कालभूषण के अपने अनुभव बताते हैं जीवन का कहते हैं कि देखो ये भगवान का मोह कैसे हो जाता है ये माया का मोह कैसे हो जाता है तो गौर को बताया तुम्हें पूर्जा से कोई आश्चर्य की बात नहीं ये तो जाता है और उसमें कोई लज्जित होने की बात नहीं ये तो किसको नहीं हो जाता वही जाता है लेकिन अब ये है की अब उसको पाले न रहो तो मैं उसका तुम्हारा मोह दूर हो गया ये अच्छी बात हो गया वो भी अच्छा है दूर हो गया वो भी अच्छा है अब मोह नहीं होगा और अपना बताते हैं हमको भी अच्छी और जब मोह हो तो उसके बाद में भगवान ने कृपा की मोह दूर भी हुआ और उस उसके बातें सबसे चंगे हो गए अब बस अब हमें कुछ नहीं पड़ी आपत्ति विपत्ति कहीं कुछ नहीं तो अपना उदाहरण इस प्रकार से बताते हैं तो ये सब जितने उदाहरण हैं चाहे सती जी के उदाहरण हो, और चाहे गुरु जी के उदाहरण हो, चाहे काल जी के उदाहरण हो ये सब उदाहरण इसलिए हैं कि कहीं न कहीं व्यक्ति को तो समझ में आ जाए कि हमारी समस्या क्या है और समस्या से छूटने का उपाय करने ली व्यक्ति अपना बस तो इसी के लिए सभी है इसलिए अब कहते हैं कि तो देखो राधकृष्ण जी की राम कृपा अपनी चढ़ाई की भगवान की राम अपन भगवान की कथा और अपनी मूर्खता हम बताते हैं सुनो हमने कैसी मूर्खता की हमें मुंह कैसे हो गया सो भी बात बताते हैं और भगवान ने फिर हमारी उधर कृपा कैसे की वो भी सुनो दोनों बातें बताते हैं कहा खगेश सुनो मन लाई कहते हैं खगेश हे गो तुम सुनो मन लगा करके सुनना मन लगा कर सुनने के माय तुम तो मेरी कथा न समझना कि हम अपने जीवन की कुछ खुला कथा सुना रहे हैं तुमको इसमें बड़ी शिक्षा की बात है इससे शिक्षा रहनी चाहिए समझना चाहिए इस देश के रहस्य को समझो कथई कथा मात्र नहीं तो जरूर राम नम की तन से शुरू करते हैं जब जब भगवान जो है अवतार लेते हैं अयोध्या में आए उनका जरूर तो भक्त के लिए लागू कर तो भक्तों के लिए अनेक प्रकार की लीलाएँ करते हैं अब जितने भक्त मरण भगवान जी अवतार जहां दिया कश्यप तो जी के अवतार लिया कसिया जी के अवतार दिया वहां तो तो और अवानिया है अयोध्या राशि है ये सब भगवान के भक्त हैं अनेक जन्मो के ज्ञानी ऋषि मुनि भक्त लोग यहां पर सब आ करके उपस्थित हुए और भगवान उसको अपने बाल लीला आनंद देने के लिए या और आगे के जीवन के विभिन्न प्रकार का आनंद उनको देने के लिए भगवान होते है और सब आनंद प्राप्त करते है ये सब लीला का के तो तब तब अरधपुरी में जाऊँ हूँ तो दो समय पर हम भी अयोध्या पहुँचते हैं और वहां बाल स्वीकृत ऐसी आऊँ हूँ और फिर वहाँ जो भगवान बाल लीलाएँ करते हैं उनको देख करके के बड़ा आनंद होता है तो खूब देखते हैं बाल लीलाएँ है वहाँ पर अभी कहते हैं जन्म महोत्सव देखा और फिर वहाँ भगवान के अवतार देते हैं तो महोत्सव होता जन्म महोत्सव जहाँ भगवान का अवतार हुआ वहाँ आगे बजने लगे अयोध्या अयोध्या सजाने लगे अपने सब आरती आरती ले लेकर के भगवान की आरती करने के लिए जाने लगे तो वो समय जो उत्सव मनाया जाता है वो बड़ा हाल उत्सव होता है भगवान के जमुई का उत्सव तो वो सब हम देखने जाते हैं देखते हैं की कैसे कैसे सजावट हो रही कैसे कैसे कैसे है कैसे कैसे लोग प्रसन्न है कैसे कैसे भगवान की आरती करने दौड़ रहे हैं स्त्रिया कैसे कैसे झंड का झंड बना बर्ताभूषण धारण किए हुए सोने की धारों में लिए हुए सामग्री जाती है और ये सब ले, ले करके कैसे कैसे दौर रही सब की सब उसमें राजभवन में प्रवेश राज कर रही है कुछ निकल रही है कुछ तो जा रहे हैं सब फिर चारों तरफ लगी हुई है तो वो सब मेला देख करके बड़ा आनंद होता है जाकर के सब देखते है जाकर के बिल्कुल तो कहते और बर्फ पाँच कहा भाई पांच वर्ष हम वहाँ वो लीला को तो देखते ही देखते रहते हैं वहाँ से हटने का मन नहीं रहता पांच वर्ष तो ये इनका भगवान का शिष्य जो है बाल्यकाल वो पांच वर्ष होता है तो पांच वर्ष तो ऐसे रहते हैं लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं है पांच वर्ष के बाद कभी जाते ही नहीं कथा जो चलती है तो उसमें लगता है कि तो कहीं कहीं एक आभूषण जीवी और लीलाओं के बीच में भी बुद्धिमान रहते हैं उनको भी देखते हैं आते जाते हैं लेकिन पांच वर्ष तो वहाँ से हटते ही हैं, बनी हैं तो दे दे दे दे वहां नहीं बनी रहते हैं कि देव में हम बालक रामा अब ये कहते हैं कि देखो वहां पर ऐसी बात क्या है कि बाल रूप कहीं मिलते हैं भगवान के सारे जीवन नाना प्रकार की मीलाएँ करते हैं कैसे हमारे इष्ट देव भगवान जो है राम तो नहीं है लेकिन राम ने से भी भगवान राम जो वो हमारे इष्टदेव है अब देखो इष्ट देव ने तीन भगवान कहने के रूप है तो उनमें से कोई विष्ट हो सकता है कृष्ण हो राम हो शिवादी हो अगर भगवान ही राम इष्ट है तो भगवान राम इष्ट कौन तो है जो जनकपुरी में जो सुंदर देश धारण किए विवाह उनका हो रहा है देश देव है की राज सिंह पर बैठे हुए राजा की तरह से बैठे हुए हैं आसन पर सीता जी बैठे हुए लक्ष्मण जी भरत जी इत्यादि सब खड़े हुए हैं उनके पार्षद लोग सब विद्यमान वहाँ पर बहुत इष्ट देव है कि भगवान राम रणभू वहाँ पर जब लंका में पहुँचे और वो पर्वत के ऊपर बैठे हुए हैं और आगे लेते हुए है और, और उनके डिमीशन के बोल रहे बैठते हुए सुप्रियो बैठे हुए अंदर बैठे हुए चारों तरफ ऐसी और भगवान लेते हुए तब वो उनका जो है वो इष्ट तो देव है कौन से इष्टदेव है भगवान राम यही बात तो ये कहते हैं कि इष्ट देव भगवान राम भी नाना जी धनम किसी का कोई रूप इष्ट है किसी का कोई रूपेष्ट है किसी का भगवान धनराशी बड़े स्प्रेस्ट हैं, भगवान चले जाए आदिवाज भगवान चले जा रहे हैं किसी विजय सिपाही चले जा रहे हैं किसी चले जा रहे हैं बस ये इष्ट देव भगवान का जैव हो नल कल पाधारण किए भनुष बांध दिए हुए शिका सिंह बांधे हुए किस प्रकार से भगवान नमदे व्यय कंपनी कर रहे हैं वही किसी के इष्ट उस प्रकार से किसी को प्रिय उन्हीं का ध्यान करता है स्मरण करता है देवी तो कहते हैं कालभूषण हमारे लिएष्ट देव भगवान राम बालक है शिष्ट रूप जो हमारे हैं तो इष्ट क्यों इनके कारण आगे बताएंगे कि जब गोग उसके पास किए गए और उन्होंने भगवान राम की कथा लोगों से इनको सुनाई कालभूषण को और उनको उपासना करने का विधान बताया तब तो ये भी बताया कि तुम जो वो भगवान राम का ध्यान करो कैसे भगवान राम का ध्यान करो तो सब वर्णन उन्होंने बालक रूप भगवान राम को बता तो जैसा जैसा बाल गुरु का उन्होंने वर्णन कर दिया लोन श्री तो गुरु का बताया हुआ जो था सबसे उन्होंने पता लिया कोई बार खुशी प्रकाश ध्यान करते आ रहे हैं और उसी में उनका प्रेम अब वो और भगवान के राम के जो नाना रूप हैं उनको एक तैयारी कर दिया चले तो सब सुनाते हैं सब जानते है भगवान के ऐसे ऐसे रूप है ये सब है लेकिन ध्यान करने के लिए ध्यान करने के लिए पर्टिकुलर फॉर्म होना चाहिए मान ये नियम है ध्यान का कि ध्यान भगवान राम है तो राम का भी विशेष रूप होना चाहिए बड़े ध्यान से इसलिए ये ध्यान के लिए एक नील दोष का है वो भी डिस्मिशन बताते जाते हैं ऐसे करके हम जब देखते हैं कि वहाँ कालकांड में मनोशत्रुपा तपस्या कर करते हैं तो भगवान का ध्यान करते हैं तो जैसे भगवान का ध्यान करते हैं वैसे ही तो भगवान उनके सामने प्रगट हो जाते हैं तो भगवान का उस जब ध्यान करते हैं वे तो भगवान राम और सीता किस प्रकार से है उनका सुंदर स्वरूप का वर्णन है वहां पर उत्थान है जब वो प्रकट होते हैं तो वो गो रूप भी भगवान का ध्यान किया जा सकता है तो अब ये अनेक रूप है कहते कहते वर्णन है में वर्णन है कोई रूप लेकर के उनका ध्यान करें ये कहते इष्ट देव मम मम इष्ट देव बाल पराम राम ही नहीं ऐसे करके कहते से कि शोभा बको शुक्र के और उनका वो बाल रूख ही सुंदर है शोभा बको सुख शरीर उनका जो है बड़ा सुंदर अब देखो ध्यान जब करते हैं तो पहले बाल रूख भगवान का स्मरण करो और फिर सबसे पहले उनके शरीर का स्नरण करो संपूर्ण शरीर संपूर्ण शरीर बहुत सुंदर है अब फिर अंड का स्मारण करो ध्यान करो ये तरीका को शोभा बख तो सुपूर्ण सतकाम सैक् काम देखिए अधिक सुंदर और भगवान का जब ध्यान करो तो उनके शरीर को कोई लौकिक व्यक्तियों जैसा मत ध्यान करो कि संसारी कोई बालक है या संसारी कोई व्यक्ति है जिसमे की अवान मत जापान के लौकिक शरीर है और शरीर का जैसे की डॉक्टर शरीर होता है उसमें चमक चमक नहीं होती ऐसा शरीर नहीं है उनका शरीर चमचना हुआ प्रकाश में में और श्याम भर इस प्रकार को उसको का उसको देखो वो दिव्यता उसमें परमात्मा यह तो, वो हो मेथापीडिकल एन की जो परमात्मा है अति तो भौतिक वो परमात्मा तत्व वो प्रकट हो तो उसका कैसा रूप होगा तो थोड़ा बहुत शास्त्रों के आधार के ऊपर अनुमान तो लगा हुए उसको इंदरा भौतिक मांगो के अनुमान में इस प्रकार के भगवान का ध्यान कर रहे हैं एक संसारी को इस बालकाम कर रहे हैं उसका ध्यान करो तो बिल्कुल इस प्रकार के सुंदर स्वरूप चमककार हुआ प्रकाश मानते जो मैं गोवल शरीर इस प्रकार जब को निहार में आ रही है हमारे तो वो हमारे स्वामी है ऐसे समझ करके उनके जब वहाँ जाते हैं तो उनके उनके शरीर को बार बार देखते हैं उनके सुंदर शरीर को जब देख देख करके दो चल सफल करो रोज आ रही है तो फिर हमारे मित्र सफल होते है कितना आनंद है कैसा सुंदर शरीर भगवान का है दर्शन प्राप्त करके बड़े आनंदित होते है लघु बायस हरी हरिशंग शरीर धारण करते हैं कबू तो के शरीर रहते ही लेकिन लघु बायस अब जो श्री कार्ठे हुए है जब कथा सुना रहे हैं तो उनका शरीर भारी शरीर है और कथा तो सुना रहे हैं लेकिन जब वहाँ पर जाते हैं तो छोटे कबूओ की तरह से जैसे कि और कौ आस पास होते हैं वैसे कौए का शरीर इनका जो है छोटा कौआ लग होता है वैसा शरीर धारण करते जैसे मैंने वहां कोई देखा तो संदेश काला कौवा भर जाए कुछ चौंकने जाए तोड़ता उसके पीछे पड़ जाए इसलिए वहाँ से जैसे साधारण कौ होते हैं वैसे और उन में थोड़ा छोटा कबुआ मैंने अभी पैदा ज्यादा बड़ा नहीं है ऐसा शरीर करके हरि भगवान के साथ वहां पर उनके अयोध्या में रहते हैं और देख बाल खेल दौरंगा भगवान के बाल चरित्र देखता हूँ भगवान के सुंदर स्वरूप को उनके सुंदर चरित्रों को उनकी लीलाओं को खेल वगैरह कैसे खेलते हैं वो सब देखते हैं दौरंगा मैंने नाना प्रकार के उनके चक्र लीलाएँ नाना प्रकार की रोटी वो देखते है देखें। अब यहाँ आप देखेंगे की जैसा बाल लीला भगवान का वर्णन काल यहाँ करते है जैसा तुलसी राशि ने वहाँ नहीं किया है बाल कांड भगवान का अवकाश हुआ बहुत प्रसन्नता भगवान कहते हैं लेकिन झटक उनका कर्म होने लगता है धनपट देने होने लगता है धनपत जो है तो वो तो पढ़ने के लिए विद्या पढ़ने के लिए जाने लगते हैं, ये सब बहुत जल्दी हो जाता है उसमें देर नहीं लगती, लेकिन वो जो बाल निगाए भगवान ने नहीं है उनको यहाँ का दुष्णु जी प्रस्ताव से यहाँ वर्णन करते है इस प्रकार भगवान बाल निगाह करते आदमी जहाँ जहाँ फिर हूँ तहाँ कहाँ तो कहते भगवान उस समय अपने बाल में जहाँ जहाँ जाते हैं मनीष पर आंटे में गए उस वातावरण में गए उस कमरे में गए उधर गए ऊपर गए नीचे गए जहाँ कहीं भी जाते हैं गुटों के उपर चलते हैं खड़े चलने लगते हैं तो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ हम बराबर उनकी गीताओं को देखने के लिए उतर के पहुँच जाओ और जब पंखे है में क्या लगती है उसमें और उसके घर के भीतर घुस जाओ तो कोई मना नहीं करेगा तो है तो बैठा हुआ पर बैठा हुआ देखा वहाँ ऐसी तो कौन मना तो कहते हैं जूठा न कर उठा कर खाओ और भगवान को खाते हैं उनको दे दिया खाने के लिए पुआ वगैरह खाते हैं कुछ ले करके जब खाते हैं तो उसमें कहीं कहीं फूटते आंगन में गिर जाता है तो ऊपर से आकर के आने में कूटते हैं तो उठा करके ले खा लेते हैं तो उनको खाना मिलता रहता था पांच वर्ष तक खाना भी भगवान देते रहते हैं अपना खाया हुआ तो खाते है भगवान का जूठा खा करके और प्रसन्न होता है बाहर दे तो कैसा मिला हाँ ऐसे करके वो बड़े प्रसन्न होकर के वहाँ पर वो सब गीता भगवान के देखते रहते हैं और ये एक बार अतिशय ऐसे किए रूगी कहते एक बार भगवान में तो बड़ी ही चित्रे अति चरित्र किए कि मे उस समय ऐसा ना लगे से से की मान इस चरित्र की प्रधानता हो गई भगवान की भगवत्ता घट गई वो ये उसमें दिखाई देने लगा तो जैसे कि प्राकृतिक शिशु होते है उस प्रकार की प्रधानता उनके चरित्र में हो तो जहाँ ये बात पढ़ने लगे तो हम लोग उत्पन्न होना स्वाभाविक है तो उसका कारण बताते प्रकार हुआ तो सुमृत करो लीला शरीर तो भगवान की हो लीलाओं का जैसे स्मरण किया का भूषण ने तो उनका शरीर पुल्कित हो गया स्मरण करने ऐसी अब उस समय बाल लीला हो रही है समय तो पता चल रही है पर्वत पर है लेकिन वो जो घटना घटी उसका जब स्मरण आया तो फिर आनंद आ गया फिर स्मरण आ गया तो वैसी प्रसन्नता छा गई ये कालकृष्ण जी को हुआ इस प्रकार अब ये, तो ये हैं कहते कालकृष्ण जी सैन कहते हो और चाहे शंकर जी मान लो, शंकर जी कह रहे हैं कालकृष्ण जी संगवान की ही बाल लीला का उनको स्मरण आ गया तो वो उनका शरीर कंपित रोमांचित हो गया और बड़े प्रसन्न हो गए गट हो गए कथा को सुनाते सुनाते शंकर जी को चाहे चलो सुमरक तो प्रभु चाहे स्वयं कहने लगे कि भाई भगवान का उसमान लेता होगा तो हमारा शरीर तो मानचित हो रहा प्रसन्नता हो रही है हमको आनंद हो रहा स्वयं अपना अनुभव पूरा इसके कारण बताते हैं कागुशी की कहा एक चरित्र से नायक मंदिर सुंदर तब भाती कनक मई नाना जाती वर्णन जायन चिरेई नयी चारो भाई बाल विनोद करई चरदय विजन निशुखाई मरक मृदुकने वर श्याम अंगयंग प्रतिषदहु काम नवरात्र वैण्वरण पद जुचे लथ सति चिहर ललित अंगकूल साचारे दुर्चारु मधुर्वतारे चारुरत मणिरछित बनाईंकि बलम कर सुहाई रेखात्रय सुंदर दर ना भी चिर ग तो जो बाल विभूषण केवल भाई समुद्री गय शी भोले आगे बढ़ना सुनाते हुए कांधी के का ही भ सुनो खतनायक कही भूसंधन शंकर जी कहते हैं एक आभूषण ने कहा की हे खगनायक हे गौ सुनो रामचरित्र सेवक सुखदायक भगवान के चरित्र भक्तों के लिए सुखदायक है पहली की गाय है फिर कैसे भगवान ये बाल लीलाएं भी कर रहे हैं तो अपने भक्तों को सुख देने के लिए कर रहे हैं भक्त तो लोग चाहते थे तो अनेक जन्मों से चाहते थे कि भगवान की लीलाएं देखे भगवान का आनंद उनको प्राप्त हो इसलिए भगवान इस प्रकार की लीलाएं करके उनको प्रसन्नता प्रदान कर रहे हैं ये तो भगवान इस प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं कोई अपने सुख के लिए नहीं कर रहे हैं भक्तों को सुख देने के लिए कर रहे हैं जिससे कोई लीलाएं देखेंगे तो अनुचित होंगे प्रसन्न होंगे इसलिए कर रहे हैं तो नंदिर सुंदर समर्था थी देखो यहाँ के स्मार करो ध्यान करो कैसे बताते हैं ये राजभवन है और वो बहुत सुंदर राजभवन है सब प्रकाश सुंदर कैसे खचित कनक मई माना जाती स्वर्ण के स्वर्ण की दीवाले मनिया जड़ी हुई इस प्रकार ऐसी बहुत सुंदर वो, वो सब बना हुआ है बहुत मूल्यवान